हो रही है और उसकी सेना है न उसकी सेना शत्रु का संहार कर रही है तब भी ब्रह्ममयी वृत्ति हो रही है साथ पिछंत ब्रह्मा दिया तब गीता अब देखो गीता ध्यान में आई कि नहीं यहाँ हम दृतो भारो बुद्ध यश के ना किन् महंति न निबद्ध थे ननी ये अध्यात्म शास्त्र केवल दादाजीओं का ही है न अंधेरी गुफा में बैठने के लिए नहीं है ऐसी ब्रह्ममयी वृत्ति है कर रहा है पर ब्रह्ममयी वृत्ति उसी हो रही है और उसकी सेना है न उसकी सेना शत्रु का संहार कर रही है तब भी ब्रह्ममयी वृत्ति हो रही है यथापि संतु ब्रह्मा दिया से जीता ध्यान में आई कि नहीं यहाँ हमकृत बुद्धि यश न लिप्य थे हस्वाति सैन लोका महंति न अध्यात्म शास्त्र केवल दादाजीओं का ही है न अंधेरी दिशा में बैठने के लिए नहीं है ऐसी ब्रह्ममयी वृत्ति है, है? मिट्टी के पेड़ बने हुए हैं है ना और जंगली जीवों पर आक्रमण कर रहे हैं हैं और मिट्टी की मिट्टी की मां बनी हुई है और बच्चे को दूध पिला रहे हैं मिट्टी के सैनिक बने हुए हैं वो शत्रु का संहार कर रहे हैं मिट्टी के माँ बाप बने हुए हैं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं और है सब मिट्टी के नहीं अच्छा। है सब मिट्टी इसी प्रकार जिसने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया जिसने परब्रह्म परमात्मा को पहचान लिया ब्रह्ममयी वृत्ति जिसकी हो गई <coughs> उसकी काम वृत्ति लोभ वृत्ति क्रोध वृत्ति कामग्रंथ थी लोभक ग्रंथ थी क्रोधक ग्रंथि ब्रह्म ग्रंथ थी विष्णु ग्रंथि रुद्र पहचान हो जानी चाहिए ये परमात्मा का स्वरूप है तो ब्रह्मा जी की ब्रह्ममयी वृत्ति बनी रहती है तो वो वो कोई प्रवण मनन नहीं करते हैं वो तो निजी ध्यास नहीं करते हैं उनको विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करके सजातीय वृत्ति का प्रभाव करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको निर्विसय होकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती एक आदमी बैठेगा निर्विसय होकर के इससे ब्रह्म निर्विसय हो जाएगा अरे जिसने अपने तो ब्रह्म जान लिया उसने जान लिया अब देखो देखो दूसरी बात सुनाते हैं कन कनक सनातन कनक कुमारनिबन पचास बरस के बच्चे की तरह खेल रहे हैं तो खेलते हैं नंगे रहते हैं और नंगे रहते हैं खेलते हैं तो उनको ब्रह्ममयी वृद्धि नहीं होगी ब्रह्माचार वृत्ति नहीं होगी तो वो तो आसन से बैठते नहीं प्राणायाम करते नहीं समाधि लगाते नहीं खेलते रहते हैं बोले उनको सब लगता है ऐसे ही खिलाड़ी ही वही है खेल भी वही है खिलौना भी वही है ब्रह्ममयी वृत्ति उनकी ब्रह्ममयी वृत्ति बनी रहती है। बोले कि फिर तो समाधि कटी गई कद्या यथाथि संत ब्रह्माद्या तो है विजयपुर को समाधि लगाते हैं सुदेव जी महाराज समाधि देते हैं और ये तो आके राजा राजा परीक्षित को श्रीमदभागवत सुनाते हैं तो वो आसन बांधना या पीठ तीर पीढ़ी रहना इसी का नाम ब्रह्माचार वृत्ति नहीं ब्रह्ममयी वृत्ति नहीं है एक तो ब्रह्माचार वृत्ति वो होती है जो अविद्या को दूर करती है वो जिज्ञासु के हृदय में तत्समस्या भी महावाद्य से उदय होती है तत्मस्यादी महावाद्य से अर्थ के रूप में उदय होती है और वह अज्ञान को नष्ट करके खत्म, और एक ऐसी ब्रह्ममयी वृत्ति है जो अनादि है अनंत है अपना स्वरूप है अपने स्वरूप रूप में ज्ञान स्वरूप परमात्मा को तो जिसने जान लिया तो जान लिया तो निमेशाधम नीति जिसने ब्रह्म को पहचान लिया आधे निमेश के लिए भी उसकी ब्रह्ममयी वृत्ति उसकी ब्रह्ममयी वृत्ति नहीं टूटती है निमेषाधम तिष्ठती वृत्तिमय विना यथातिष्ठ ब्रह्माद्या कनकाद्या सुखादया बोलिए वृत्ति ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अविद्या को निवृत्त करने वाला ब्रह्म ये कैसे उदय हद है है ना? नम्हमयी दृष्टि कैसे बनी रहे ये प्रश्न है साधन की दृष्टि से पहला और समाधान की दृष्टि से दूसरा वो कौन सी दृष्टि है जिसमें सब ब्रह्मयी ब्रह्म होता है ये बात उपनिषदों में बहुत दूर जो हुई है आपका जो श्रवण छड़ा दे हो वो आपका भला चाहने वाला नहीं है बेटा आपको जो मनन करने से मना कर रहे तो वो आपका भला चाहने वाला नहीं है भजनानंद तो भगवतानंद से भी बढ़ के है भागवतानंद भगवान दर्शन हैं, एक मिनट दो मिनट दस मिनट सामने खड़े रहें और करे रहें दस मिनट का आनंद आया फिर क्या रहेगा तो फिर तो भजनानंद ही तो रहेगा ना तुम्हारे तो पास भजन का जो मजा है वही तो, तो रहेगा इसी प्रकार ये समाधि बमाधि जो हैं वो थोड़ी देर के लिए लगते हैं और चली जाते हैं तो उनका मजा तो कोई मजा नहीं है मजा तो तब है, है? जब कोई चाहे कि हम ब्रह्म का लोक करवे, रहे तो ब्रह्म का लोक हो जाएगा तो ज्ञान का लोक हो जाएगा तो अपना लोक हो जाएगा तो तो कार्य कारणता का जाता कारणे नहीं कार्यता कारणत्व त तो कार्यात कार्य कारणता जाता कारण नहीं कार्यता देखो एक घड़ा है ये कार्य है तो इसमें कारणता माने मिट्टी जो है वो आई हुई है कि नहीं मिट्टी है कि नहीं घर जो तो घड़ा पीतल का है तो उसमें पीतल है सोने का है तो सोना है चांदी का है तो चांदी है सकल तो घड़े की है नाम इसका घड़ा है और सकल घड़े की है पर इसमें तत्व क्या है उपादान क्या है तो माति सेना पीतल लोहा चाय का घड़ा काहे का है चांदी का घड़ा तो जो कारण वस्तु होती है वो कार्य में अनुगत होते हैं और कारणे नहीं कार्यता अब देखो मिट्टी में क्या घड़ा रहता है घड़ा फूट जाए तो मिट्टी रहेगी कि नहीं और तो उसमें घड़ा कहां है और फिर मिट्टी तो अलग रूप में होती है घड़े तो के रूप में थोड़ी होती है तो कार्य में कारण अनुगत होता है भरा रहता है लेकिन कारण में कार्य भरा नहीं रहता है अनुगत नहीं रहता है तो यदि आप केवल कार्य को के जानेंगे तो कारण का ज्ञान नहीं होगा घड़े को पहचानने से मिट्टी की पहचान नहीं होगी लेकिन अगर मिट्टी को पहचान लें दुनिया में मिट्टी के बने हुए जितने पदार्थ हैं सब पहचान में आ गए ये दुनिया में जो एक, -एक अलग अलग चीज दिखती है ना ये गढ़ा है ये कपड़ा है ये घड़ी है और ये किताब है ये सब में जो इन सबका जो कारण है एक अद्वितीय कारण वो सब में भरपूर है लेकिन उस भरपूर अनंत कारण में जो सब जगह है जो सब समय है जो सब में है और ये बात क्योंकि समय खान और बस्तु दिखाई पड़ती है इसलिए बोली जाती है ये तो मूल तत्व में ये नहीं है तो ऐसी स्थिति में विचार करके देखो कि सब कार्य में जो कारण व्याप्त है उस कारण में कार्य की स्थिति नहीं है जब कार्य की स्थिति नहीं है तो कार्य कारण भाव मिथ्या हो गया मिथ्या हो गया माने परस्पर सिद्ध हो गया जब तक कार्य पर वृद्धि है तब तक कारण की सिद्धि है घड़ा बना काय से का एक लोदा से तो बाबा घड़ा बनाना है तो लोदा है नहीं तो माटी तो माटी है तो जब तक घड़ा बनाना है तब तक कुमार के हाथ में वो मिट्टी का लोडा है जेवर बनाना है तो सोने की एक चिल्ली है नहीं तो सोना एक धातु है वो निल्ली है न जेवर, है। तो परब्रह्म परमात्मा जो संपूर्ण जगत का संपूर्ण जगत का जो मूल तत्व है संपूर्ण जगत का जो मूल तत्व है वही परिपूर्ण है तो इसमें कार्य कारण का भेद नहीं है कारणत्व तथो ग कार्यावे विचारता जब तुम देखोगे कि अपरिचिन्न अनादि अनंत तो स्वरूप भूत केतन सत्व में कुछ तो कार्य नहीं है उस केतन में, तो में कारणपना भी आरोपित है एक ध्यान दो तो चेतन जो होता है उस साक्षिक होता है ये दरवाजा जरा बंद कर देना केंद्र सरकार हो जाती है करना तो अच्छा ही है तो। एक वेद की एक प्रतिज्ञा है उस पर जो ध्यान नहीं देते हैं छोड़ देते हैं प्रतिज्ञा एक है कि एक ही ऐसी वस्तु है जिसका विज्ञान होने पर सबका विज्ञान हो जाता है ये बात तो उसमें से जड़ चेतन का भेद नहीं होता अगर वे चेतन ही हो तो चेतन के ज्ञान से जड़ का ज्ञान कैसे हो जाएगा और जड़ ही हो तो जड़ के ज्ञान से चेतन का ज्ञान कैसे हो जाएगा एक ऐसी वस्तु है जिसके विज्ञान से दूसरी वस्तु जानने के लिए रही नहीं जाते प्रतिज्ञा है और दृष्टांत जो है वो बनाने वाले का नहीं है दृष्टांत है लिट्टी का लोहे का सोने का अर्थात उपादान वृद्ध का दृष्टांत है मानो जिससे ये सारी सृष्टि बनी है ये मूल उपादान अद्वय है और उसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान सबका ज्ञान हो जाता है अब कोई कहते हैं विकिष्ठ है कोई कहते हैं शुद्ध है कोई कहते हैं पून्य है और ऐसे कोई कहते हैं केवल प्रकृति है और जडाद्वै शून्यद्वैत जड़ाद्वैत और ईश्वरा द्वैत अनेक अनेक वेद पर तो वेद वेदांत जो है उसका निर्दोष ये है कि असल में ये चेतनाद्वैत है तो चेतना दो क्यों है बोले अपने आप का तिरस्कार मैं नहीं हूं ऐसी अनुभूति कभी किसी को तो नहीं हो सकती तो चेतन का स्वभाव है साक्षी होना बदलना नहीं अगर केतन बदले तो बदलना किसको तो मालूम पड़ेगा एक अवस्था दो अवस्था तीन अवस्था एक रूप दो रूप तीन रूप बदल तो जो चेतन जिंदा रहेगा उसके एक रूप रहेगा उसी को तो मालूम पड़ेगा एक रस रहेगा उसी को तो मालूम पड़ेगा तो ये सारी सृष्टि चेतन में चेतन से भाग रही है और दरअसल चेतन ही है और चेतन जो होता है वो उससे अपना आता न्यारा नहीं होता और अपने आते से अपने आते से चेतन न्यारा नहीं होता तो ये जा करके वो कहते हैं कि प्रकृति शब्द का अर्थ भी चेतन ब्रह्म ही है प्रकृति प्रतिज्ञा दृष्टांता दूसर उधा दर्शन का ये सूत्र है प्रतिज्ञा है एक ही विज्ञान से सब का विज्ञान और दृष्टांत है लोहा सोना मिट्टी है तो लोहा सोना मिट्टी के दृष्टांत को ध्यान में रखकर यदि हम जगत के मूल तत्व का विचार करते हैं तो एक चेतन ब्रह्म प्रत्यक्ष आत्मा आत्माभिन्न ब्रह्म सिद्ध होता है और उसमें किसी प्रकार का परिणाम अथवा परिमाण अथवा परिणमानता का स्वभाव परिमाण नहीं है मरना टॉल नहीं है और परिणाम नहीं है बदलना नहीं है और बदलने का स्वभाव ही उसका नहीं है ऐसा ही अखंड कहीं बनिए तो उसमें जो द्वितीयत्व तो दिखता है सोख्या तो जदत्व तो दिखता है सोख्या तो तदन अन्यम आरंभन शब्दाद इंधिया वेदांत समर्थन का यह विचरण है सूत्र है जो मूल तत्व से अनन्य ही है सब जो कुछ ईश्वरत्व जीवत्वेना जीवत्व न जगत्व न है न सामान्य नदभावत्व न जो कुछ मालूम पड़ता है वो तो क्या है बोले आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म उस ब्रह्म से आ, आत्मा आत्माभिन्न ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है क्यों तो बोले स्तूति कैसी है वाचारम्भ विचारो नामध्यम मृत्यु के प्रेव सत्या नामध्येय जो है वो केवल वाणी से कहने योग्य है केवल विकार मात्र है, है? वस्तु नहीं है विकार जो है वो केवल नाम मात्र है कहने भर का है केवल जो मूल तत्व है मूल धातु है वही सत्य है तो ये वेदांति तो कार्यावे विकारता जब कार्य का बाद हो जाता है तो कारणता का भी बाद हो जाता है और जब कार्यता कारणता दोनों का बाद हो जाता है तो वह द्वितीय निर्विकार निर्दि से अपनी आत्मा से अभिन्न केवल ब्रह्म तक को ही रहता है कार्य कार्यता कारणे कार्यता कार्यक्रम तथो वक्याभाकथ शुद्धम भवद यदिचानगोचर कर्तव्य मृद घट नृत्ता पुनःपुन अन प्रकारेण वृत्तिर्ब्रत्म का भव उदेतिशुद्धिता वृत्ति तत परम कारणं व्यतिरेकेण कुम आद विलोक अन्वयन पुनस्त कार्य निपश्य कार्येत पश्चा विसर्जे कारण तथो नेकिे मु संप्रदाय में ये बात मानी जाती है कि अगर हम किसी देवता से ज्ञान माने माने कि हे देवता जी हमको ज्ञान दो तो पहले तो ये मंद दिव्यापी का लक्षण है उसमें अभिमान की कमी है ये बात नहीं मानी जा सकती मैंने उसमें विनय है समदमादि संपत्ति है मनन है ठीक नहीं तो अगर कोई देवता कभी कृपा करके ज्ञान देना दिखा है तो पहले ज्ञान की योग्यता देगा फिर ज्ञान देगा ईश्वर भी प्रसन्न होगा तो पहले अंतकरण को शुद्ध करेगा मुमुखा जागृत करेगा श्रवणादि का अवसर देगा ब्रह्म विचार होगा और तो ब्रह्म का शर्ता होगा एकाएक कोई जैसे हाथ में रूपया उठाया और किसी को दे दिया ऐसे नहीं होता ये आपको इसलिए सुनाया वो काशी मरणान मुक्ति काशी में मरने से मुक्ति होती है इस पर हमारे काशी के ही बड़े बड़े पक्षियों ने जो विचार प्रकट किए वो ये कहते हैं कि काशी में मरण का मतलब ये नहीं है कि मरे और मुंह में जैसे लोग तुलसी और गंगा जल डालते हैं वैसे भगवान लाके मुक्ति डाल देंगे मुंह में कि तुम्हारे मुंह में मुक्ति डालते हैं पहले तो साधन संपत्ति देंगे समाधि संपत्ति देंगे मुमुखा देंगे भ्रमण देंगे सब मुक्ति मिलेगी हाँ भी अगले आप शांत हो तो बैठ जाए तो शांति में से ज्ञान निकल आवेगा अब एक अंधविश्वास ही तो हुआ ना तो जब तुम विश्वास करते हो कि हम शांति से बैठेंगे तो हमको ज्ञान होगा अभी तुमको मालूम तो है नहीं कि ज्ञान क्या होता है कैसा होता है सब तो हम बैठेंगे तो उसमें से ज्ञान निकल जाएगा ये जैसे यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है धार्मिक लोग विश्वास करते हैं वैसे तो तुम भी विश्वास ही तो करते हो कि हम सुखों तो को, को बैठेंगे तो हमको तो ज्ञान होगा तो वेदांत की रीति ये नहीं है तो ना मैं देवता से ज्ञान की भीख लेने की रीति है और न तो अधेरे गुप्त में से गुप्त अंधकार में से प्रकाश निकलने की आशा करनी है वेदांत की रीति यह है वस्तु सिद्धिर्चारक न क्वचित कर्म को चिधि वस्तु सिद्धि विचार से होती है हाथ से वस्तु का ज्ञान नहीं होता है उसको अकल से समझना पड़ता है वस्तु शुद्धिर विचार एना न कथित कर्म को तो विचार से बस्तु की शुद्धि होती है कर्म कोटि से विचार की शुद्धि नहीं होती तो कर्म कोटी चाहे शारीरिक कर्म को भी है चाहे मानसिक कर्म को भी है चाहे बौद्धिक कर्म को भी है कर्ता के प्रयत्न से ज्ञान जो स्थिति है वो तत्व ज्ञान की स्थिति नहीं है तो ये तो बड़ा आधुनिकतम वैज्ञानिक विचार हुआ क्या काश बंद करके बैठेंगे तो ज्ञान हो जाएगा क्या कुछ खाओ क्या कुछ ये आध्यात्मिक विकल्प हैं बोला तो अरे बुप्त लेकर ज्ञान निकलेगा ये देवता हाथ में लेकर ज्ञान का प्रदान देगा अरे बाबा किसी व्यक्त का ज्ञान प्राप्त करना होता है उस तो कसौती पर कुछ तो कहा जाता है उसकी पहचान होती है लक्षण प्रमाणाभिया वस्तु पहले उस वस्तु की पहचान क्या है उसका लक्षण करू और फिर किस प्रमाण से उसका साक्षात्कार होता है आपको दिखता है कि नाक से सुना जाता है अगर गंध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो नाक से सूं के गुलाब के गंध की और कमल के गंध की और घीही के गंध की और समेली की गंध की पहचान करनी पड़ती है गंध को कटने की कसौती नाक है और उसको पहचानने की सकते तो है कि हमारा अस्तित्व उसका साथ-साथ सार होता है आपसे दिखता है कि नाक से सुना जाता है अगर गंध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है के नाख के सूं के गुलाब के गंध की और कमल के गंध की और गिहू के गंध की और चमेली के गंध की पहचान करनी पड़ती है गंध को कटने की कसौती नाख है और उसको पहचानने की है तो लक्षण उसका पहचान बुद्धि में होती है पहचान बुद्धि में होती है और वो इंद्रिय की कसौती पर और किस जैसी चीज होती है वैसी तो कसी जाती है अब तुम चाहते हो कि हम आंस बंद करके चुपचाप बैठेंगे तो हमारी बैठक में से ब्रह्म की उत्पत्ति होगी तो ज्ञान तो हो नहीं ब्रह्म क्या है ऐसा होता है परमार्थ क्या है ब्रह्म मत तो हो बोले परमार्थ क्या है मैं परमार से ही मतलब असली सच क्या है सच्चाई क्या है तो मैं दिखी हूं यही तो जानता है बोलो तो भाई वो डिसन लगा के जानता है हम डिसण का त्याग करके जाने सब ठीक तो है तो क्या क्या डिसेशन है ये जानकारी तो तुमको प्राप्त होनी चाहिए ना मैं दिखी हूं तो मैं मैं हूं दिखी नहीं मैं सुखी हूं तो मैं हूं सुखी नहीं क्या मैं देश वाला रागद्वेश मैं हूँ वाला नहीं देखो तो सुखी दुखी रागव द्वेशाला को निकालते मैं पापी हूं कभी पापी को निकालो मैं हूं तो मैं पूर्ण आत्मा हूं तो मैं पूर्ण आत्मा को बताओ मैं ही रहने दो मैं अंत करने वाला हूं कभी बताओ कब तो मैं चरता भोगता हूं मैं हूं कब इसमें से चर्चा भोगता भगाओ क्या तो मैं परिचुन संसारी हूं तो इसमें से परिचुन संसारी को भगाओ अगरिया में हूं इस सारे विशेषणों के छीट जाने पर अंतकरण की उपाधि और कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो परिच्छित्व तो संसारित्व तो ये सब निकल जाने पर मैं क्या है जरा जराइये तो विचार करो तो लक्षण प्रमाणाध्याम बच्चों से दे पहले अपने आप की पहचान क्या है जब तक कीड़े की पहचान तुमको नहीं मालूम पड़ेगी तब तक दूसरे के बताए हुए पर विश्वास करना पड़ेगा कि ये है किरा देखने का क्या तरीका है जब तक यंत्र पर बेच करके उसके खुलक की पहचान तुमको नहीं होगी तब तो तक क्या रहेगा <coughs> तो कार्य कारणता याता कारणे नहीं कार्यता कारणत्व प्रत तो कार्या विचारत हो माने इसका साधन तो विचार हूं आओ विचार हो किसी कर्म पर कर, आप आस्था करोगे तो इसका फल भेजना पड़ेगा भाव पर आस्था करोगे तो उसमें गाढ़ता हो करके जैसा भाव होगा वैसा दर्शन हो जाएगा किसी स्थिति पर आस्था करोगे तो समाधि आदि ऐसी स्थिति मिल जाएगी किसी देवता पर आस्था करोगे तो उसका दर्शन हो जाएगा और विचार करोगे यही अंतर है वस्तु का विचार करना और उसको कसौती पर कसना उसकी पहचान और उसकी कसौती दो चीज मालूम होनी चाहिए लक्षण प्रमाण वस्तु से वस्तुद्य सोने की पहचान और उसकी कसौती कसौती हाथ में है और सोना भी हाथ में है, लेकिन यह न मालूम पड़े कि कसने पर कैसा आता है उसका कस कैसा आता है ये मालूम नहीं हो तो क्या निकलेगा कैसे कैसा मैं विचार अता विचार का ये तरफ और कि दूसरे पक्ष का भी ध्यान दो, दोगा ये कैसे निकला उसमें बी तो और चार, चार माने चलना और बी माने विपरीत दुनिया जिधर को चल रही है ना दुनिया इंद्रियों के रास्ते निकल निकल के विषय में जा रही है और तुम जरा विषयों से इंद्रियों में इंद्रियों के अंत चर्म में अंत चरण से साक्षी में अपने आप में आओ विपरतम चारहा विरुद्धम रहा, रहा।, रहा। इंद्रियां जिधर जा रही है उधर नहीं भीतर के रहा देखो तो हम मैं कहूँ कथन बन जाम ये जो दिख रहा है क्या है कोई करता <स्था> तो है कि नहीं कार्य कामताजा का कारण कार्य का संसार में देखने में आता है कि कार्य में प्रादान मौजूद रहता है घड़े में मिट्टी रहती है जोबर में सोना रहता है अंजार में लोहा रहता है ऐसे को रोटी में आता रहता है ऐसे हाँ रोटी में आते से रोटी बनती है ना रोटी का उपादान क्या है आता है इसी को कारण कारण भाव कहते हैं ये प्लास्टिक का झोला बनता है ना तो झोले का उपादान क्या होगा तो बोले प्लास्टिक तो वो तो झोले में है कि नहीं है अच्छा तो अब जहां जहां कार्य होता है वहां वहां कारण अनुगत होता है लेकिन कार्य के निर्माण के पूर्व कारण द्रद में कार्य नहीं था मिट्टी में घड़ा बनता असल में कार्यकार काल्पनिक है केवल सांस्कारिकालूम है मालूम है कि पहले माटी का लोहदा होता है फिर उससे घड़ा बनता है तो यह घड़े को देखेगा तो ये समझ जाएगा कि उसमें माटी का लौदा पहले रहा होगा वो तो लोहदा भी कार्य ही है क्योंकि वो मिट्टी में कल्पित हुआ है, पूरे सोने की एक सिल्ली होती है तो उसको पीट के कड़ा बना देते हैं तो सिल्ली कारण है और कड़ा कार्य है तो बोले नहीं वो जो सोने की सिल्ली बनाई गई है वो भी सोने में पीठ पाठ के ही बनाई गई है वो भी जला के बनाई गई है पीट के बनाई गई है सोना जो बस्ती है वो न सिल्ली है न कंगम है कंगन और सिल्ली दोनों से जा रहा है और कंगन का कारण तो सिल्ली है और ये तुम्ति, तुम्ति देखा संस्कार है इसका हाँ इस चिल्ली से तो हार भी बन सकता है कुंडल भी बन सकता है मीपुर भी बन सकता है करदरी भी बन सकती है तो असल में कारण का भाव संकल्पित ही है वस्तु के साथ इसका संबंध नहीं है तो जब विचार करके देखेंगे तो कार्य तो एक उत्पन्न अवस्था है इसलिए वस्तु में वो नहीं है और जब वस्तु में कार्य अवस्था नहीं है तो असल में वस्तु में कारण अवस्था भी नहीं है कार्य के आधार पर विचार करोगे वह तो सभी तो चीज तो तो में परमार्थ में कार्यकारण भाव नहीं होता है ये बात विचार करके देखो अगर आपको तो समाधि लगाना हो तो समाधि कैसी होती है इसका आप विचार करो बिना प्राणायाम के बिना प्रत्याहार के बिना धारणा ध्यान के समाधि लग जाएगी आपको तो जो समाधि स्थिति है और विचार से जो समाधि होती है वो तो समाधि का साक्षी प्रत्यक्ष है माने हम स्वयं हम स्वयं समाधि को देखते हैं हम देख रहे हैं कि समाधि ये लगी है समाधि तो लग जा रही समाधि प्रादेश गुरु का मेरी भक्ति गुरु की शक्ति तो पूरे समाधि फिर है समाधि ऐसे बोलते हैं आदेश बिंदु बंदु संप्रदायों में गोरखपंथी लोग बोलते हैं को तो आपस में प्रणाम आशीर्वाद जीव से बोलते हैं आदवित आदेश आदेश अमाणित संप्रदाय में अर्यन बोलते हैं संप्रदाय हाँ, में आदमित आदेश आदेश बोलता तो ये कार्य और कारण जो है ये दोनों अद्वंत वस्तु में अखंड वस्तु में अनंत वस्तु में अपरिच्छिन्न वस्तु में कार्य कारण सब दिखते हैं जब हम अपनी मैं को एक घेरे में, हाँ, में एक घेरे में एक उम्र में एक बस्ती में अपने मय को जोर बैठे हैं और उसके द्वारा अनंत को देखने की कोशिश करते हैं सबसे बड़ी गलती जो है अपरिच्छिनता के अज्ञान का जो होती है अपरिच्छिनता का जो साक्षात्कार अच्छा नहीं होता है और परिच्छिता में हम बद्ध होते हैं जाति की परिच्छिता वरणाश्रम की परिच्छिता प्रांतीयता राष्ट्रीयता की परिच्छिता संप्रदाय की परिच्छिता इसमें हम आबद्ध क्यों हैं चप्पल तो में अपने आप को एक परिचुण वस्ती में स्थान में समय में बांध कर जब हम दुनिया को देखने लगते हैं तो दुनिया मायाजाल बन जाती है और जब हम अपने आप को किसी भी घेरे में बांधे देना काल वस्तु के घेरे में बांधे देना भाव अभाव के घेरे में बांधे देना अपने आप को अखंड रूप से देखते हैं तो हम अनंत से अपरिच्छिन्न से परिपूर्ण से एक होते हैं और ये कार्यकारण भाव बिल्कुल गलत दिल्क होता है अरे भाई ये कैसे ये कैसी ये कैसी हमको पन्द्रह सोलह बरस की उम्र में जो तथ्य मालूम पड़ता था बारह बरस की उम्र में तेरह बरस की उम्र में तो बारह बरस की उम्र में तो बना रखा रो तो धर्मशास्त्र की पुस्तकें हम पढ़ने लगे तो ऐसा तो लगता था ये यह तो। दूसरे को तो हम बिल्कुल मिले समझते थे है ना? अब हम बड़े बड़े पंडितों को देखते हैं बारह तेरह बरस की उम्र में हमारी देश मानसिक स्थिति थी है ना? नैसी तो पंडितों की चित्त की स्थिति वहीं वहीं बनी हुई है तो जब कार कारण की कल्प अपनी परिच्छुन्नता छोड़ दो और अपने को बिना कुछ कल्पित किए कि मैं ब्राह्मण हूं मैं संन्यासी हूं मैं हिंदू हूं मैं मनुष्य हूं है, मैं लोक लोकांतर में जाने आने वाला जीव हूं अपना कोई दृष्टिकोण बनाए बिना काल वस्तु के संस्कार को अपने में ग्रहण किए बिना और असंकीण दृष्टि है? को देखो तो इसमें न कुछ कार्य है न कारण है केवल तुम्हें तुम हो केवल ब्रह्म ही हो अथ सिद्ध्रम भक्ति यदिचा मगोतरम द्रष्टव्य मृदभ नृष्टानतेन पुनः पुनः हर गौर कारण की कल्पना टूट जाएगी मैं मेरे की कल्पना टूट जाएगी और मन पर आप किसी भी दृश्य वस्तु का आरोप नहीं करोगे अरे राज होता है मिट जाता है देश होता है मिट जाता है तब तो आप अपने को रागी द्वेशी क्यों मानते हैं सुख आता है चला जाता है दुख आता है चला जाता है आप अपने को सुखी दुखी क्यों मानते कितने घाय आए और गए कितने शरीर आए और गए कितने ब्रह्मांड पैदा हुए और मरे तुम अपने ऊपरों से क्यों आरोपित करते तो किसी भी अन्य के आरोप से विनिर्म अपने आप को देखो मैं उसमें कार्य है और मैं कारण है अतः एकदम भवेद मुक्त बोले कैसी है वो चीज बोले भाई मेरे ये कैसी ऐसी क्या जरूरत है, है? तो तो तो तो सिर्फ ये प्रश्न क्या है कि तत्व कीदृत है किदृत ऐसा कि ऐसा युद्र कि तादृश ये शब्द है तत्व कीदृश तत्व कैसा है युद्वगा तादृकगा प्रत्यंडा परोक्षंडा ऐसा है कि वैसा है मान हम इंद्रियों से देखते हैं जैसा है कि हम हाथ बंद करके जैसी कल्पना करते हैं वैसा है घरे की तरह है कि स्वर्ग की तरह है यानी जब मैं लोग घरे की तरह हो न स्वर्ग की तरह मैं ऐसा है न ऐसा है कि वह ऐसा की वैसा बोले न ऐसा न वैसा नहीं यहां की वहां यहां आए कि वहां है कहीं यहां न वहां वह आद की तब वह हाथ है कि तब है कग बोले जिसको आद तब यहां वहां यह हुआ ऐसा वैसा जिसको मालूम पड़ रहा है वो इन सबसे विनिर्भक्त अद्वितीय अखंड है ये स्थानीय जो झगड़े हैं, ये सब स्थानीय झगड़े हैं स्वर्ग तो में भी कभी दलितों का राज हो जाता है बोला और पाताल पर भी कभी देवता लोग कब्जा कर लेते हैं तो इसका विचार ये नहीं है गदई वाचा नवे करम क्योंकि जो, जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है या मन से जिसकी कल्पना होती है कल्पना से और इंद्रियों से अनुभव करके तब दानी से चीज बोली जाती है और जो साक्षी है अखंड है देशकाल वस्तु से अतर है वो इंद्रियों से और मन से दिषय हुआ नहीं तो बाणी से लोला कैसे जाएगा लाचा